देवी भागवत प्रथम स्कंद ऋषियों ने पूछा महाभाग सूर्य जी अब तक के द्वापर युगों में पुराणों की रचना करने वाले जो व्यासदेव हो चुके हैं उनका परिचय बताने की कृपा करें सूर्य जी कहते हैं प्रथम द्वापर में वेदों का विभाग स्वयं ब्रह्मा जी ने किया अतः उस युग के व्यास ब्रह्मा जी हुए दूसरे द्वापर में प्रजापति ने व्यास का कार्य संपन्न किया तीसरे में उषणा चौथे में बृहस्पति पांचवे में सविता और छठे में मृत्युदेव व्यास की गति पर थे सातवें द्वापर में मघवा ने आठवें में वशिष्ठ ने नौवें में सर, सारस्वत ने दसवें में त्रिधामा ने ग्यारहवें में त्रिविश्व ने बारहवें में भरद्वाज ने तेरहवें में अंतरिक्ष ने चौदहवें में धर्म ने पंद्रहवें में त्रियाारुणी ने सोलहवें में धनंजय ने सत्रहवें में वेधातिथि ने अठारहवें में व्रति ने उन्नीसवें में अत्री ने बीसवें में गौतम ने और इक्कीसवें में हरियात्मा उत्तम ने व्यास का कार्य संपादन किया वाजश्रवावेन आमुस्यायण सोम तृणबिंदु भार्गव शक्ति जातुकर्ण और कृष्णद्वैपायन भी व्यासों में परिगणित हैं यही ही 28 व्यास हैं मैंने जिनके नाम सुने थे उन्हें गिना दिया इन कृष्णद्वैपायन व्यास जी के मुखारबिंद से श्रीमद देवी भागवत सुनने का सुअवसर मुझे मिल चुका है यह पुराण बड़ा ही पवित्र एवं संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है इसके प्रभाव से मनोरथ पूर्ण होते और मुक्ति भी सुलभ हो जाती है इसके सभी विषय वेद के अभिप्राय से युक्त हैं संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण भुक्त कामी जनों को सदा प्रिय है मुक्ति कामी जनों को सदा प्रिय है इस पुराण की रचना करने के पश्चात व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज एवं विरक्त पुत्र महाभाग सुखदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया मुनवरो मैं वही था वेश व्यास जी प्रवचन कर रहे थे इसी से यथार्थ बातें मैंने भी सुन ली। गुरुदेव बड़े कृपालु थे उन्हीं की कृपा से यह अत्यंत गुप्त पुराण प्रकट हुआ है व्यासनंदन सुखदेव जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी उनके पूछने पर इस गुप्त पुराण की सभी बातें व्यास जी व्यक्त किया करते थे वहाँ रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा मैं भी जानकर जानकार हो गया मनवरों श्रीमद देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है इस संसार रूपी समुद्र के अथाह जल को पार करने की इच्छा रखने वाले सुखदेव जी उस फल को आदरपूर्वक चखने वाले पक्षी हैं उन्होंने इस विविध कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पुटकों में भरकर खूब पान किया जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कथा को सुनकर कली के भय से मुक्त न हो जाए जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख एवं अपने चरित्र से भ्रष्ट हैं उसे भी यदि जिस किसी प्रकार से भी श्रीमद देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो संसार के विविध भोगों को भोग कर अंत में भगवती के उस नृत्य परम धाम को वह चला जाता है जहाँ योगी लोग जाया करते हैं जो निर्गुण स्वरूपा हैं जो संत जनों की प्रेम पात्री एवं ध्यान में दर्शन देने वाली हैं वे विद्यामयी भगवती जगदंबिका उस बड़भागी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में निवास कर लेती हैं जो निरंतर इस देवी भागवत की कथा सुनने में तत्पर रहता है संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए यह सर्वांग मानव देह सुंदर जहाज है जिसे ऐसा शरीर मिल गया और कथावाचक की भी कमी न रही तब भी जो मूर्ख इस कल्याण में देवी भागवत को नहीं सुन पाता निश्चित ही वह अत्यंत भाग्यहीन है जिसे विचारशील मानवतन मिल गया दोनों कान विद्यमान है तब भी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले रस के भंडार एवं परम पावन इस भागवत पुराण को न सुनकर जो प्रेम प्रेमपूर्वक परनिंदा और पर चर्चा सुनने में मस्त रहता है वह मूर्ख मर ही क्यों नहीं जाता उसके जीवन से लाभ ही क्या है